बड़े भाग्यशाली थे जिनकी बुद्धि ठीक वही भागवान भाग। महाभाग और जिनकी बुद्धि बिगड़ी वो तो भागा है ही तो समय पर विपत्ति के समय जिसकी बुद्धि न बिगड़े विपत्ति के समय जिसकी बुद्धि ठीक ठीक निर्णय दे विपत्ति के समय जिसकी बुद्धि का निश्चय सम्यक हो वही वास्तव में महाभाग है भाग्यवान है विपत्ति में घबरा गया विपत्ति में आवेशित हो गया विपत्ति में कुछ भी कर बैठा फिर तो कर बैठा फिर तो गए हाथ से मौका तो ये वसुदेव जी महाराज जो रहे ये बड़े तो उन्होंने सोचा कि खल है ना ये खल को राजी करने के लिए ग्रह उसकी खुशामद करनी पड़ती है बड़ाई करनी पड़ती है तो वसुदेव जी बड़े बुद्धिमान रहे तो वसुदेव वो महाभाग उवाच परिशांत परिशांवयन उसको देखा ये तो मारने को तैयार है तो हाथ जोली हाथ जोली बड़ी जरा जरा बात सुन ली जरा बात सुन लीजिए मारी जरूर जरा सुन लीजिए बात शांत करते हुए और वसुदेव जी ने बड़ी नम्रता के साथ और मुंह पर कोई मिलानता न लाते हुए मानो इस प्रकार का मुंह उन्होंने किया उस समय कि कंस के गुणों पर मुग्ध है कंस को यही भान हुआ कि ये तो भई सचमुच महात्मा है ये मेरे गुण पर मुग्ध हो रहे हैं तभी तो बड़ाई करते हैं तो वसुदेव जी इस प्रकार की आकृति बना करके वसुदेव बाच का श्लाघनीय गुण सुन रही भगवान बोले विश्व करा बड़ाई स कथम भजनी भनिया मुदवा है पर वसुदेव जी ने कहा मृत्यु जन्मता वसुदेव जी बोले आया आपकी तारीफ की जाए कंस जी आप तो आप तो महाराज होनहार हैं आपके वंश में आप कुल दीपक हैं और आप तो वंश की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं और आपके समान संसार में दी कौन है सारे बड़े बड़े सूरवीर आपके गुणों की प्रशंसा करते हैं बढ़ाई करे तब तो बात सुनता नहीं सुनता ही नहीं पहले बोले कौन सुनाने वाले हैं? हम तो मार देते हैं बोले सारे सूरवीर आपके बार इसने दूसरा शूर भी खेर इतने सूरवीर होकर के तुम स्त्री को मारते हो बहन को मारते हो तो कहा कि भाई आप जो हैं ये बड़े शूरवीर हैं शूरई श्लाघनीय गुण केवल मामूनी लोग आपके बड़ाई करते हैं आपके गुण गाते हैं सो बात नहीं है बड़े बड़े सूरवीर भी, भी आपके गुणों की शलाघा करते हैं सब बड़ी बड़ाई करते हैं आपकी और आप भोज वंश के तो बस यश बढ़ाने वाले दिवाकर हैं भोज वंश का आपने सूर्य है उसके आपने फहरा दिया तमाम इतने बड़े आप ये, ये जरा सी छोरी है तीन तीन बात आप सूरवीर हैं और आप तो यशवा हैं दो बात दिखाई कि शुरवीरता भी, भी नहीं होगी इसमें और यश भी जाएगा बोले इसमें तीन बात है कंस जी एक तो आपकी बहन है दूसरे जात की स्त्री और तीसरे ब्याह का मौका तीन बात स्त्री जाति और आपकी बहन और ब्याह का अवसर बला इस समय इसको मारने में जरा बिछा दीजिए आप फिर नहीं मालूम होता है सकथम भगिनी संी स्त्री है परवणि और महाराज फिर एक बात आप सुने तो मृत्यु जन्मो था आम वीर देह न सहज आये थे अद्ध्यशताअे वृत्युर्वय प्राणी ना अंत हुआ आप बड़े सूरबीर हैं आपको मार कौन सकता है पर एक बात सच है वो तो यही है कि आप बड़े शूरबीर हैं वीर वीर संबोधन किया यहाँ पर भी आप बड़े शूरबीर है महाराज जरा सोचिए जन्म जब लेता आदमी तो मौत को साथ लेके जन्म लेता है जन्म के साथ ही मृत्यु उत्पन्न हो जाती है चाहे कोई आज मरे या सौ वर्ष के बाद मरे जो जन्मा है वो मरेगा ही और देह पंचतमात्न्नी दे कर्मानुगोवशह देहांत अनुप्राप्य प्राक्तन तजते वपु हो पहले पहली अगर कड़ी बात कैसे सुनते ही नहीं अब वो बड़ाई सुनी तो, तो तलवार हाथ के हाथ में रह के सुनने में मन लगे बोरे बात तो ठीक है बड़ाई की बात आ गई ना तो प्यारी लगी तो तलवार रुक गई बोले कहता तो बात ठीक हमको सूर्यवीर बताता है और ये भी बताता है कि तू तो कितना यश फैला हुआ है तो हमारे जानता देखिए क्या कहता है सुने तब ये वसुदेव जी ने धीरे धीरे कहना शुरू किया कि महाराज ये जब मौत आती है शरीर का अंत होता है तो जीव अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण कर करके पैरे को छोड़ देता है तो ये कुछ जान कर नहीं करता विवश होता है कर्म उसको विवश करते हैं और अवश्य हो करके परवश हो करके उसको मरना पड़ता है दूसरा सिर धाम करना पड़ता है और बोले महाराज ये सिर का जाना और छोड़ना कैसा है कि जैसे ज़ोंग होती है ना नजन स्तिष्टन पदई के नई के न गातन जलू कई दे करण गतिन ग जैसे चलते समय मनुष्य आगे पैर ज़माकर पिछला उठाता है और जैसे ज़ोंग जो है अगले तिनके को पकड़कर पीछे वाले को छोड़ती है इसी प्रकार से ये जीव भी कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को प्राप्त कर लेने के बाद इसको छोड़ता है वो मिला ये छोड़ा तो स्वप्न यथा पश्य देह मीदृशम मनोरथे नाभिविष्ट चेतसा दिष्टसुताभ्या मनसा अनुचित प्रपद्य तत्कमतिपस्मृति जैसे कोई आदमी जागृत अवस्था में राजा के ऐश्वर्य को देखकर अथवा इंद्रादी देवताओं के ऐश्वर्य की बात सुनकर और अभिलाषा करने लगता है वैसी और उसका चिंतन करते करते उन्हीं बातों में घुल मिल जाता है और उसको सपना आता है कि राजा हो गया और इंद्र हो गया और वो सपने में भी दर्रता को भूल जाता है और शेष शेषिली लोग क्या करते हैं कि जागृत अवस्था में ही ये होगा यूं राज मिलेगा यूं मिल गया ऐसी यूं भोगना यू भोगेंगे इस प्रकार से तन्मय हो जाते हैं उसमें अपने देह को भूल जाते हैं वैसे ही ये जो जीव है ये कामना और कामना के लिए किए हुए कर्मों के वश में होकर दूसरे हृदय को प्राप्त हो जाता है इसको भूल जाता है तो ये ये जो मन है जीव का ये कैसा है हो गया है। तो इस प्रकार ये वसुदेव जी ने कहा इसका कर देंगे वो कहा कि भाई आप देखिए कि जीव का जो मन है ये विकारों का समुदाय है पुंज है ये जब मनुष्य का मरने का समय आता है तो अनेक जन्मों के संचित कर्मों की वासना से और जिस शरीर के चिंतन में लीन हो जाता है जैसा चिंतन करता है उसी प्रकार की उसकी गति दूसरा जन्म उसको प्राप्त होता है तो ये अज्ञान के द्वारा ही आना जाना मालूम होता है जैसे घडे की अंदर सूर्यहलता मालूम होता सूर्यहिलता नहीं इसी प्रकार से तो इसलिए अंत में कहते हैं कि महाराज आप तो बड़े बुद्धिमान हैं जो भी आदमी अपना कल्याण चाहे उसे किसी के साथ विद्रोह नहीं करना चाहिए तस्मान कसचित द्रोह आचरित स तथा विद्रह द्रोह नहीं करना चाहिए क्योंकि इस जीवन में तो शत्रु से भय रहेगा जिससे बह होगा उससे डर कहीं मार न दे कहीं मार भया आप कह सकूँ और जीवन के बाद फिर परलोक में भय रहेगा तो बुद्धिमान इसमें ही है तो फिर ये आपकी छोटी बहन और ये महाराज बड़ी दीन है इस समय कोई प्रतिकार कर नहीं सकती आप उसका सिर काटने अभी तो बिचारी रोने के सिवा क्या करेगी बड़ी दीना है ऐसा तवानुजा बाड़ा कृपना पुत्र को उपमा और आपकी बेटी के समान है पुत्र को उपमा आपकी बेटी के समान है और अभी तो महाराज इसके ब्याह के कंकन वंकन में सब बंधे हुए हैं है। तो ऐसी अवस्था में आप दीन बत्सल हैं आप तो दीनों पर दया करने वाले हैं तो दीन बत्सल पुरुष जो आप जैसे हैं वे इस बिचारी दीना को मार देंगे ये उचित इस प्रकार कहकर के भी अभी तो ये मानेगा नहीं अभी तो वचन देंगे तब मानेगा श्री गोविंदम प्रे गृह कांदे मुकुंद दला शंखदशन शिशुपदेशंद्रादिदेवन वितपीठम वृंदवना वसुदेवनम नवजलधर वरण शंसकोदभासी कम विकसित नंद कनकुशि गुकूल चारुवसूल कमक सारमूपी कुमार वंशी विभूषित कड़ा गीतांबराधर्म जिंब कठिन देश चिंता नहीं कने सेतांबरा धर्म बिंब फलाधोस्था पूर्णेन्द्र सुंदर मुखाधरवींद नेत्रा कृष्णा परम कि तत्व नजने वंश के कारागार में उसदेव देव की बंद है और भगवान श्री देवकी जी के उदर में वृष्ट हो गए हैं तो भगवान का ये देवकी के उदर में आना देवताओं के लिए ऋषियों के लिए बड़े ही आनंद की बात है तो देवता ऋषि तमाम शंकर ब्रह्मा आदि नारद आदि ऋषि एकत्र हो कर के कारागार में आए और वो स्तुति करना चाहते हैं तो, तो महानुभाव लिखते हैं बड़ा सुंदर वो लिखते हैं जो मुक्ति जो स्वतंत्रता अपने जीवन से भगवान को हटा दे वो स्वतंत्रता भी सर्वथा त्याज है और जो जेल खाना भगवान के साथ संपर्क जुड़ा दे और देवताओं को भी उस जेल में आना पड़े वन करने के लिए वो बंधन भी बड़ा शुभ बंधन बड़े सौभाग्य से मिलने वाला बंधन तो वसुदेव देव की बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उनकी दैहिक स्वतंत्रता छिन गई परतंत्र हैं वे पर उनकी ये परतंत्रता कितनी महान है कि भगवान स्वयं भगवान को परतंत्र बनाकर उनके उधर में ला दिया ये परतंत्रता तो परतंत्रता इनको क्यों हुई ये इसीलिए हुई कि श्री कृष्ण इनको अत्यंत प्रिय थे ये परतंत्रता किसी भोग कामना से नहीं हुई किसी पाप से नहीं हुई है। भगवान में एकांतिक मन लग जाए, बुद्धि लग जाए, बाहर का कोई काम रहे ही नहीं इसलिए भगवान ने मानो अपने पधारने से पूर्व ही वसुदेव देव की को ध्यान लगाने का अवसर दे दिया तो देवता लोगों ने देखा कि जो चराचर विश्व में व्याप्त भगवान है उनकी तो स्तिक किए करते हैं ये जो स्तवन है यहां पर ये देव की गर्भ में स्थित भगवान का स्तवन है भला मंगल विग्रह वाले भगवान का स्मरण है तो देवता लोग ये स्तवन करने के लिए सब तमाम आ गए जेल खाने के और लोगों को मालूम हुआ नहीं जेल में सब लोग अपने अपने काम में लगे किसी को पता नहीं और देवता लोग अपनी सिद्धि से सब को सम्मोहित करके पधार गए और भगवान का सवन उन्होंने आरंभ किया सवन का जो पहला श्लोक है उसको तो जरा विस्तार से कह दें, उसके बाद फिर देखा जाएगा तो पहला श्लोक है ब्रह्मा जी बोले देवता बोले सत्यव्रतम सत्यपरम तो सत्य सत्य योन निहतम चत्ये सत्य सत्यं तो सत्य निहित सत्यात्मक प्रपन्ना आठ विशीषण दी है भगवान आप सत्य व्रत हैं सत्य पर हैं त्रि हैं सत्य सत्य की योनि है सत्य हैं और सत्यमत सत्य नेत्र है सत्यात्मक हैं तो इस पर वैष्णविकार लिखते हैं बड़ा सुंदर भाव है वो लिखते हैं जब देवता आए देवता आ तो गए पर देवताओं ने सोचा कि स्तुति क्या करें इनका गुणगान क्या करें जिनके गुणों का कहीं था ही नहीं जिनके अनंत गुण हैं अनंत गुणवान भगवान के गुणों का वर्णन करना ये तो असंभव है बल्कि वर्णन करने जाकर गुणों को सीमित करना है इसलिए संकोच हुआ फिर मन में आया कि कोई बात नहीं इनका एक स्वभाव है ये नाराज नहीं होते बहुत थोड़े को ही बहुत बड़ा मान लेते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रियत भक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक इन्हें अगर एक चुल्लू जल भी दिया जाए तुलसी का एक पत्र भी दिया जाए तो ये उसको बहुत बड़ा मान लेते हैं तो कोई डर की बात नहीं है वो ये तो पसंद नहीं होंगे मच्छर भी तो आकाश में उड़ते हैं उनका भी उड़ना कहलाता है यद्यपि उनका उनकी उड़ान क्या होती है इसी प्रकार भगवान का गुणगान ब्रह्मा जी वगैरह सोचते हैं हम क्या करें ये तो मच्छर के उड़ने के समान है पर आकाश अनंत है तो मच्छर का भी आकाश उड़ना मान लेता है अवकाश देता है उड़ने के लिए तो भगवान हमें अवकाश देंगे इस प्रकार से मन में उनके ढाड़स हुआ तब तो बोले भाई ये करे तो सही लेकिन बोले भी क्या कुछ बोला जाए तब न तब तुम शरणम प्रपन्ना आर विशेषणों से भगवान को संबोधन करके बोले कि महाराज हम तो आपकी शरण में आए हैं कुछ कहना सुनने आप जो कुछ वाणी से कहलवा दो वो भले ही कह दें हम तो आपके शरण में आ गए हैं दीन हीन शरण में कौन आता है तो शरण में जो आता है उसमें सबसे पहली चीज होती है